आज 20 फरवरी 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं सूत्र की और उसके पहले हमने पिछले हफ्ते सूत्र में दिए गए तीन उपायों के बारे में जाना था बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में अपन जान लें कि उसमें तीन उपाय थे जिसमें हमने शाम्भव उपाय की जो बात की थी जो कहा था कि जीरो डायमेंशन मेथड है जो मात्र विचारहीनता से या विचार शून्यता से शिव अनुभव का मार्ग है जिसमें कुछ भी करने का नहीं है करने का कुछ भी नहीं है मात्र आप लोग को विचार शून्यता लाना होती है क्योंकि वो वहीं पर है जैसे जिसको दिल्ली जाना वो दिल्ली में ही है इसलिए उसको कहीं किसी साधन की जरूरत नहीं होती दूसरा पढ़ा था हमने शाक्तोपाए शाक्तोपाय को बोला था सिंगल डायमेंशन मेथड सिंगल डायमेंशन के मेथड का मतलब था कि हमको मात्र एक बिंदु पर एकाग्रता चाहिए और हमको अपने स्वयं की या सर्वोच्च चेतना के ऊपर एकाग्रता चाहिए वो सर्वोच्च चेतना पर एकाग्रता करने की विधि भी उसमें दी थी कि हर दो घटनाओं के बीच जो एक संधि काल है उस पर हम अपने ध्यान केंद्रित करें तो उस ऐसा करने से हम धीमे धीमे उस सर्वोच्च चेतना का अनुभव कर लेंगे सभी उन योगियों ऋषियों की बात है जिन्होंने इस विधि से शिव चेतना का अनुभव किया है और उसका हमने सैद्धांतिक व्याख्या भी अपनी उस दिन हुई थी क्योंकि सब कुछ उस केंद्र से निकलता है और उसी में समाता है जिसको सृष्टि स्थिति संवार कहते हैं तो हम शिव के छोटे संस्करण हैं तथापि ष्टी स्थिति संवार का क्रम हम भी सदा करते रहते हैं हम एक घटना जो हमारे सामने घटती है सचमुच में हम उस घटना की सृष्टि करते हैं और महत्व तो घटना का नहीं है महत्व तो चेतना का है हमको कभी कभी लगता है घटना जो घटी हम तो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे हम तो खाली देख रहे थे यह हमारे सोचने का कॉमन सेंस का एक जबरदस्त धोखा है कॉमन सेंस अक्सर हमको धोखा देता है एक सबसे बड़ा धोखा यह है कि घटना घट गट रही थी हम उसके मात्र दर्शक थे हमने उस घटना में कोई हिस्सा नहीं लिया सचमुच में कोई घटना बिना चेतना के प्रयोजन के नहीं घटती जो भी घटनाएं घटती है, हैं वो चेतना के प्रयोजन से घटती हैं सीमित क्षेत्र में भी हमारा अपना एक विश्व होता है हमारे आसपास एक हम विश्व क्रिएट करते हैं और उस विश्व की स्थिति बनाते हैं और तो हम उसी विश्व का संहार अपनी चेतना में करते हैं जो ये बात कॉमन सेंस के धोखे की है यह बात ऋषि सदियों से कहते आए और पिछली सदी से करीब 1924, 1925 के आसपास से वैज्ञानिकों में इस बात की धीमे धीमे सहमति बनती गई कि यह सच बात है और अब यह सहमति इतनी सामान्य है कि कहते हैं कि तो बहुत पुरानी बात है तो ये तो बिल्कुल सामान्य है सामान। लेकिन फिर भी विज्ञान सम्मत होना ये एक बात है लेकिन आध्यात्म वहीं से शुरू होता है जो विज्ञान की सीमाएं हैं आध्यात्म की सीमाएं नहीं आध्यात्मिक वहां से शुरू होता है जब विज्ञान सीमित हो जाता है इसलिए विज्ञान सम्मत होना गौर्व की बात नहीं गौरव की बात ये है या संतोष की बात है कि विज्ञान ने उस बात को भी तस्दीक किया तो हम तीनों उपाय में जो तीसरा उपाय जो पढ़ा था दूसरा पढ़ा था शाक्तोपाया जिसमें हमने चेतना को धागे की तरह और घटनाओं को मनकों की तरह देखा था तीसरा अणव पाया पड़ा था जिसमें हमने कहा था कि हमको कुछ करना पड़ता पड़े मल्टीडाइमेंशन मेथड जिसमें बोल था कि या तो हमको ध्यान करना होगा किसी एक चीज पर ध्यान करना होगा एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित जैसे हमने बोला था करण करण का मतलब होता है कि अपनी जैसे नेत्र इंद्रिय से किसी एक बिंदु पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से वो बिंदु विसर्जित हो जाता है और उस बिंदु की विशालता प्रकट होने लगती है और उससे हम शिव चेतना को एहसास करने के नजदीक आ जाते हैं उससे हमको हमारी अर्हता बढ़ जाती है हमारी योग्यता बढ़ जाती है हमारी क्वालिफिकेशन इंप्रूव हो जाती है जिसके द्वारा हम अल्टीमेटली उस शिव चेतना के एहसास के योग्य बन जाते हैं तो इसमें बताया था कि करण उच्चार उच्चार के द्वारा ने कहा था कि श्वास के किसी एक बिंदु पर श्वास जब पलटती है उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने को उच्चार बोलते हैं तीसरा हमने अपने बात भी थी कि ध्यान की ध्यान एक निराकार का ध्यान और एक साकार का ध्यान तो उच्च स्तरीय योगी निराकार का ध्यान उच्च स्तरीय अणु में जैसे मंत्र के अर्थ का ध्यान अपने स्वरूप का ध्यान ऐसे ध्यान करने का और एक है सकार ध्यान जैसे सामने शिव की मूर्ति रखी है माताजी की मूर्ति रखी है तरह सकार ध्यान तो ये ध्यान हमारे आणु उपाय के हिस्से हैं इसके अलावा हमने एक बता दिया स्थान प्रकल्पना ये बात हुई तो थी पिछली बार स्थान प्रकल्पना स्थान प्रकल्पना में हम एक सांस लेते हैं छोड़ते हैं फिर एक सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो इस चक्र के बीच में हम हर चीज की कल्पना कर ले इसी चक्र में हमारे तीर्थ भी आ जाएंगे देवी देवता भी आ जाएंगे हमारे माता पिता पुत्र घर परिवार हमारे जितने भी रिश्तेदार या वो स्थान जहां हमने देख रखे हैं वो स्थान जिसकी हमने कल्पना करी वो सब कुछ उसमें बिंदु स्वरूप हर जगह उपलब्ध है तो एक सांस के दौरान हमको उन सबके दर्शन करना होता है इस प्रकार के ध्यान को स्थान प्रकल्पना करते स्थान प्रकल्पना के भी दो हिस्से हैं जो एक हम पढ़ चुके थे पिछली बार छोटा सा रह गया था दूसरा स्थान प्रकल्पना होती है जो अपने शरीर के तीन भिन्न भिन्न हिस्सों में से किसी एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना उसके एक तो भ्रू मध्य बोलते हैं यहां पर ध्यान केंद्रित करना जो दोनों भावों के बीच में यह भी आणवोपाय का हिस्सा है स्थान प्रकल्पना का एक स्थान प्रकल्पना जो उच्च स्तर की थी जिसके अंदर हमको अपने श्वास की एक चक्र के बीच में उन समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करना होते थे और यह स्थान प्रकल्पना थोड़े से निम्नतम स्तर की जहां पर हम ब्रू मध्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करते भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा दूसरी जगह होती है कंठ के ऊपर ध्यान केंद्रित कर पिछली बार हमने जैसे ये स्थान प्रकल्पना तो पढ़ लिया था जिसमें एक श्वास के चक्र के बीच में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हमको पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करनी है जो कुछ हम जानते हैं जिन जिनको पहचान है जिन जिन स्थानों से हमको कोई सरोकार है उन सबको हम उन बिंदुओं की कल्पना कर लेते हैं और उनके सांस के द्वारा उनको हम बार बार स्मरण करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड की विशालता उसके साथ हमारे साथ प्रकट होती चली जाती है इसके अलावा भ्रू मध्य कंठकूप और हृदय क्षेत्र तीन जगह पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं यह भी आड़ू उपाय का हिस्सा है जब भ्रू पर ध्यान केंद्रित करते हैं या कंठकूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं या अपने हृदय स्थल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इस तरह तीनों जब जगह आप जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनमें से किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना हमारी योग्यता इंप्रूव होती है तो ये जो है स्थान प्रकल्पना और हमारे भूमि इस पर ध्यान केंद्रित करना ये सबसे निचले स्तर के साधना है तो हमको यहाँ की साधना से उठ के शाम्भ उपाय तक की साधना में है अभी वो जो बात अभी यहाँ पर बोली वो बेस है, जमीन है और जब हम ये जो बात बोलने जा रहे हैं वो हमारा शिखर है अब हमें ना जिस क्रम में अब बात करेंगे हम शिखर से आधार तक की बात करेंगे क्योंकि यही क्रम ऋषियों ने तय किया है जब शिवसूत्र की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है शाम हो की शाम हो उपाय सर्वोच्च है जीरो डायमेंशन मेथड है शिखर पर बिंदु है और वो बिंदु में न लंबाई चौड़ाई ना ऊंचाई है और वहीं पर शिव विराजित है ये हमारा पिरामिड का शिखर बिंदु है पिरामिड के आधार पर बहुत जबरदस्त भिन्नता है बहुत विशालता है बहुत क्रियाकार्य है इसलिए ये जो मेथड है तो हम सबसे पहले बोलते हैं जीरो डायमेंशन मेथड या शाम हो पाए इसके अलावा एक और उपाय है वास्तव में वो उपाय नहीं है लेकिन फिर भी यह शिवशास्त्र में वर्णित है और उसको वो बोलते हैं अनुपाय नो मेथड अनुपाय ये शून्य से भी परे शून्य का भी एक अस्तित्व तो है वो शून्य से भी परे स्थित है ऐसी मेथड जो अति उच्च स्तर के व्यक्ति के लिए संभव है लेकिन उसकी संभावना के लिए उसके व्यक्तित्व तो में आर पार ट्रांसपेरेंसी होती है उस व्यक्ति के अपने कोई निहित स्वार्थ नहीं होते वो जो करता है वो कर रहा है वो किसी प्रकार की कोई विधि को नहीं अपनाता हम कह सकते हैं फिर हम भी तो कर रहे हैं वही अनुपाय हम हमारे दुकान पर बैठते हैं ऑफिस में बैठते हैं बैंक में बैठते हैं यहां जाते हैं हर जगह करते हैं हम भी अनुपाय कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं लेकिन हम जब जो कुछ करते हैं उस करने के पीछे हमारे ढेर सारे निहित स्वार्थ होते एक दूसरा हमारे अपने इंटरेस्ट होते हैं हम डिसइंटरेस्टेड नहीं हो पाते डिसइंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड में क्या फर्क है कि अगर हम एक क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और हमारा आग्रह होता है कि यह टीम जीते जब हमारी टीम जीतने लगती है या कोई अच्छा खेल दिखाती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। और जब विपरीत टीम जीतने लगती है या कोई अच्छा खेल खेलती है तो हम दुखी हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं या कभी छोड़ के चल देता हैं। यह हमारा आग्रह है जीवन जो बिना आग्रह के जीता है वही उस क्षेत्र में अनुपाय का प्रयोग कर सकता है। हम जीवन को आग्रह से जीते हैं ऐसा हो तो खुशी और बिना आग्रह के जीने वाले बहुत बिरले मिलेंगे जहां पर उनको किसी तरह का अपना कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है जिनको वो बोलते हैं वो डिस इंटरेस्टेड अन अलग शब्द है अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि कोई रुचि ना होना जैसे क्रिकेट के मैच में ही रुचि नहीं है क्या देखें क्रिकेट वो अनइंटरेस्टेड है लेकिन क्रिकेट के मैच में तो रुचि है ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट क्रिकेट में तो रुचि है लेकिन इस बात में वो डिसइंटरेस्टेड है कि कौन है? हमको तो अच्छा खेल देखने को चाहिए है ना हम डिस हैं कि कौन जीतती जैसे मान लो आप एक खेल हो रहा है न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का और आप योग संयोग से, से देखने पहुंच गए तो आपको इस बारे में कोई खास रुचि नहीं होती कि कौन जीते आपको अच्छा खेल देखने को मिले इसी में रुचि है क्योंकि आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके बाद में आप बायस तो नहीं है किसी तरफ झुकाव तो नहीं है संसार में रुचि है लेकिन उसमें हमारे आग्रह तो नहीं है अगर आग्रह हैं तो हम पूर्वाग्रही हैं और पूर्वाग्रही व्यक्ति के लिए इस प्रकार की कोई अध्यात्म में जाइए नहीं इसलिए एक ये सर्वोच्च किस्म का योग है जिसको हम अनुपाय कहते हैं लेकिन इस अनुपाय में एक छुरे के धार पे चलने तरह की तरह जिंदगी जीता है वह अब हम इन उपायों को पढ़ने के बाद में सबसे पहले उपाय शुरू करते हैं हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमको श्यामोपाय में जो भी समझ है वो जीवन में उतारने की क्षमता दे इसके अलावा योग की बात है कि प्रभादेवी माता जी का फोन अभी एक आधे घंटे पौन घंटे पहले आ गया था और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया हमको हम शुरुआत करते हैं पहले सूत्र से शामूए पाए का श्यामए पाय में बाईस सूत्र हैं और इन बाईस सूत्रों में शिव क्या उदाहरण क्या है हमारे विश्व के उदाहरण क्या है ब्रह्मांड कैसा है उसमें हमारा स्थान क्या है हम कैसे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है और हम सर्वोच्च चेतना जिसको पाने के अधिकारी भी हैं और यह हमारा कर्तव्य भी है वो क्या है यानी इसमें हमको सर्वोच्च शिखर बता दिया गया जैसे अगर हम कहीं यात्रा पर निकलते हैं तो हमको एक टारगेट दे दिया जाता है कि वहां पर आपको पहुंचना है आखिरी में जैसे यहां से आप बद्रीनाथ के लिए निकले तो आप रास्ते में ढेर सारे स्टेशनों पर गाड़ी भी बदल सकते हो स्टेशनों पर कुछ देख भी सकते हो लेकिन अल्टीमेट हमारे दिमाग में एक टारगेट होता है कि हमको बद्रीनाथ के दर्शन करना है इसी तरह अब हम जिस यात्रा पर निकलेंगे शिवसूत्र की उस शिवसूत्र की यात्रा में हमको अंतिम रूप से उस चैतन्य के अनुभव करना है उस चैतन्य का दर्शन करना है जिसको हम परशु भी कह सकते हैं और इस यात्रा में हम सबसे पहले उसी को देखेंगे उसके बाद वहां जाने की यात्रा कितनी लंबी है तब हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं हमारी क्या स्थिति वो हमको हमारी स्थिति अपने आप समझ में आते चली जाएगी जैसे जैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे हमको हमारी स्थिति का आकलन होता चला जाएगा इसलिए आज सबसे पहले अपन पहला सूत्र पढ़ रहे हैं चैतन्य मात्मा ये यहां पर जो शब्द है वो है चैतन्य ये चेतना नहीं चैतन्य चैतन्य का मतलब होता है अस्तित्व ये जो कुछ प्रकाशित है वो सब कुछ चैतन्य है जो कुछ अस्तित्व में आया है वो चैतन्य है जो चेत गया है जिसने अपना रूप ग्रहण कर लिया है वो अस्तित्व में आ गया और अस्तित्व में जो आया है वो चैतन्य है इसे सबसे पहले तो हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि चेतन क्या है जो अस्तित्व में आया है जो चेत गया है जिसने अपना रूप ग्रहण कर लिया है जैसे हम कहते किताब प्रकाशित हो गई यानी अस्तित्व में आ गई वो फिल्म में रिलीज हो गई यानी वो अब संसार के लिए उपलब्ध हो गई तो जो कुछ भी हमारे आसपास उपलब्ध हो गया जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है या जो कुछ अस्तित्व में आ चुका है वो सब कुछ चैतन्य है वो चेतना से जुड़ा हुआ है और यही हर वस्तु का सत्य है चैतन्य में आत्मा आत्मा का मतलब परम सत्य है ना देखो इसको हम कभी कहते हैं अगर उसमें से उसकी आत्मा को निकाल दिया जाए फिर क्या बचेगा रखोड़ा कुछ भी नहीं बचेगा मतलब उस व्यक्ति का अस्तित्व तो उस आत्मा की वजह से उस आत्मा की वजह से उसका अस्तित्व तो है यानी वो व्यक्ति वास्तव में वो आत्मा ही है अगर वो आत्मा नहीं होती उसमें तो वह व्यक्ति नहीं होता उस रखोड़े को थोड़े हम तो व्यक्तित्व बोलेंगे तो व्यक्ति में से आत्मा निकाल दे तो फिर वो क्या बचा राख कुछ भी नहीं बचा यानी उस व्यक्ति का अस्तित्व तो जो है उस आत्मा की वजह से तो आत्मा शब्द जो है आपको ये बताता है कि उसका सत्य आत्मा शब्द ये बताता है किसी चीज का अंतिम सत्य क्या है अब इसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी चीज के आप टुकड़े करते चले जाएं। तो हमारा ताप का पड़ता है परमाणुओं से पहले अणुओं से फिर परमाणुओं से फिर उसका विकटन करते हैं तो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं कई नाम है उनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और उसके अलावा भी और बहुत सारे आ गए हैं नए पार्टिकल्स पहले हम समझते थे कि बस ये अंतिम पार्टिकल है लेकिन उसके बाद में पता चला कि नहीं इनको और भी तोड़ा जा सकता है इनके अंदर क्वार्क्स बॉटम कार्क टॉप क्वार्स प्रकार की जो चीजें और उनके बाद में उन, वो कॉज भी क्या है एनर्जी फील्ड है और यहां तक कि एक बार एक भौतिक शास्त्र की विश्व स्तरीय सभा में एक भौतिक शास्त्री ने कहा था मैं स्मरण नाम तो भूल गया मैं लेकिन एक भौतिक शास्त्री जो विश्व स्तरीय भौतिक शास्त्री उसने बोला था कि भौतिक शास्त्र से पदार्थ नाम की चीज हटा देना चाहिए पदार्थ कुछ होता ही नहीं दिस इज आल एनर्जी मात्र पदार्थ कि पदार्थ को आप जो कुछ है उसका सत्य खोजने की कोशिश करोगे तो अंतिम रूप से क्या प्रकट होगा मात्र ऊर्जा यह पिछली सदी में आइंस्टीन बता ही चुका है ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर मात्रा प्रकाश की गति का वर्ग दोनों का गुणा करो उतनी ऊर्जा वो में वर्ट हो जाएगा वो उतना मास इसका मतलब जो कुछ है ऊर्जा ही है और ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो सब कुछ का सत्य क्या हुआ सब कुछ का सत्य हुआ वही ऊर्जा कौन सी ऊर्जा इच्छा शक्ति उसको यहां पर हम बोलते हैं शिव की इच्छा शक्ति शिव के अस्तित्व की शक्ति वह है इच्छा शक्ति जो हम आगे और पढ़ेंगे अ आई पूरी बारह खड़ी ख़, पढ़ेंगे हम असंग तक पूरी बारह खड़ी पढ़ाई नहीं उसमें अ है शिव की इच्छा शक्ति उसको अनुत्तरा शक्ति भी बोलते हैं अनुत्तरा इसलिए बोलते हैं अनुतरा का मतलब होता है अनपैरल्ड क्योंकि उसके बराबर का और कुछ भी नहीं तो शिव की इच्छा शक्ति ही ये सब कुछ एनर्जी है जो हमको दिया वह उसनी इच्छा शक्ति से यह तो हजारों साल से हमको शिव शास्त्र बोलता है कि शिव ने अपनी इच्छा शक्ति को विश्व के रूप में परिणित किया और यही बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से सत्य साबित होती है हालांकि सत्य साबित होना हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो लोग शिवशास्त्र आध्यात्म पढ़ते हैं वह इस बात को पूर्ण सत्य की तरह जानते हैं ये तो मात्र संतोष की बात है कि जो नहीं समझ पाते थे आध्यात्मिक के दृष्टिकोण को वो अब समझने लगे तो समोज समस्त जो सृष्टि है उसके कितने अंग हैं हमको जो दिखाई देते हमको एक दिखाई देता है पदार्थ जिसके हम भी बने हैं जमीन भी बनी है एक हमको दिखाई देता है अंतरिक्ष जो हमको अनंत तो की तरह दिखाई देता है एक हमको दिखाई देता है समय तो हमको ऐसा लगता है कि बीतता चला जा रहा है हम अब तक कम से कम आज से 100 साल पहले तक ये समझते थे इंसान कि समय एब्सोल्यूट है जिस गति से चल रहा है वो चल रहा है समय को चलने की गति को नहीं बदला जा सकता और हम मात्र उसके पिछलगु उस समय को बहते हुए देख सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हमको ऐसे बांध दिया गया है कि हमको समय अब यह सत्य है कि हम जहां खड़े हैं हमारे सामने से जो प्रकाश निकल रहा है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश बह रहा है इस प्रकाश के बहाव की गति का एहसास ही समय का एहसास है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की प्रति क्षण की गति से जो प्रकाश हमारे सामने से बहता चला जा रहा है उस बहाव का एहसास ये हमारा समय का एहसास है अगर ऐसा है तो चलो हम इसको दूसरी तरह से लें। हम एक नदी के किनारे बैठे हैं नदी तेजी से बह रही है और उसके बहाव के एहसास से हम समझते हैं हमने कितनी देर यहां बैठे और अगर हम फिर उस नाव में बैठ जाएं, जो उसी के साथ बहते चली जाए तो हमारा समय का एहसास ठहर जाएगा क्यों क्यों हम स्थिर थे प्रकाश बह रहा था अगर हम उसके साथ चलने लगे तो प्रकाश धीमे बहता दिखेगा समय धीमे बहेगा और हमारा एहसास समय के बीतने का कम होता चला जाएगा अगर शरीर का एहसास कम होगा तो शरीर की उम्र भी धीरे बढ़ेगी और जैसे जैसे हम प्रकाश की दिशा में प्रकाश की ओर बढ़ेंगे तो हमारा ऊर्जा मास में कन्वर्ट होने लगेगी अतिरिक्त ऊर्जा जो हमको लगेगी वो मास में कन्वर्ट होने लगेगी और हमारा भार बढ़ता चला जाएगा और जिस वक्त हम काल्पनिक रूप से बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से चलने लग जाएं, तो हमारी ऊर्जा ईश्वर की पूर्ण इच्छा शक्ति उसमें समा जाएगी उस मांस में जो प्रकाश की गति से चल रहा है और उसका भार अनंत हो जाएगा सारी इच्छा शक्ति उसमें लग जाएगी और उस सारी इच्छा शक्ति जब उसमें लग जाएगी तो उसका भार अनंत हो जाएगा यानी थ्योरिटिकली हम उस गति से चली नहीं सकते इसलिए प्रकाश की गति को पाना असंभव है लेकिन अब हमको एक बात यहां पर ठीक से समझ में आती है कि जैसे एक्स एक्सेस और y एक्सेस है दो एक्सेस होते हैं जब हम कोई ग्राफ प्लाट करते हैं, है ना कि इस के भाव के साथ इसका भाव कितना है जैसे यहां पर अगर समय है और यहां पर हमारी हाइट है तो भाई एक साल में हमारी हाइट इतनी बड़ी दूसरे साल में इतनी बढ़ी तीसरे साल में इतनी बड़ी चौथे साल में इतनी या बिजनेस का ग्राफ रहता है हमारा मतलब इस साल इतना बिजनेस रहा इस बार कम हो गया इस बार बढ़ गया इस तरीके से हम ग्राफ प्लाट करते हैं समय का और हमारे बिजनेस का समय का और हाइट का समय का अन्य चीजों के साथ भी ग्राफ प्लाट करते हैं तो यहां पर एक ग्राफ दिया था आइन ने जिसका नाम था स्पेस टाइम एक दिशा में स्पेस एक दिशा में समय हम लोग एक जगह खड़े हैं, एक जगह खड़े हैं एक जगह बैठे हैं, और हम समय के अंदर प्रकाश की गति से बढ़ रहे हैं ये उसका वक्तव्य है आइंस्टीन का कि हम समय में प्रकाश की गति से चल रहे हैं क्योंकि प्रकाश जिस गति से चलता है हम समय में उस गति से चल रहे हैं, तो हम इस समय की दिशा में प्रकाश की गति से चल रहे हैं और प्रकाश हमसे 90 डिग्री एंगल पर चल रहा है अगर हम अंतरिक्ष में तेजी से चलने लगेंगे तो अंतरिक्ष की दिशा में हम अगर ऐसे तेजी से चलने लगेंगे तो हमारी प्रका, प्रकाश की दिशा में गति कम होती चली जाएगी प्रकाश के सापेक्ष गति कम होती चली जाएगी अगर हम प्रकाश की गति से चलने लगेंगे तो समय की दिशा में हमारी गति नहीं होगी शून्य हो जाएगी इसलिए समय ठहर जाएगा हमारी उम्र बढ़ना रुक जाएगी ना। तो बहुत सारी साइंस फिक्शन वगैरह स्टोरीज बहुत सारी फिल्म वगैरह इसी टाइप की बनी हुई है उनका टाइम मशीन नाम सुना होगा आपने ना। उसके अंदर वो प्रकाशी गति से भी तेज चलता है तो वो भूतकाल में चलने लगता है भूतकाल में जाने लगता है वो तो ये सब चीजें ये काल्पनिक बातें हैं जो किस बात से आई थी इसी थ्योरी से लेकिन ईश्वर की जो इच्छा शक्ति है परशु की इच्छा शक्ति जिससे सारा संसार बना वो कैसे बना वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं उसकी शुरुआत कर ही चुके हैं वो अनुतरा उसकी चैतन्य शक्ति है आनंद शक्ति इच्छा शक्ति ये उसकी मूल शक्ति हैं। चित, आनंद इच्छा ज्ञान और क्रिया ये पांच शक्तियां उसकी प्रसिद्ध है शिव की चित्त से वो चेतन है आनंद शक्ति से वह आनंदित है और जो आनंदित है वो चेतन है ही निश्चय आनंदित नहीं होता वो चेतन है इसलिए आनंदित है ही और वो आनंदित है चैतन्य है तो चेतन होने से आनंदित है तो, तो आनंदित होने से चेतन है इसलिए चेतन और आनंद शक्ति एक दूसरे इंसेपरेबल है इच्छा शक्ति उसकी अपनी विमर्श वो अपने आप को जिस रूप में जानता है जैसे अगर मैं जानता हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं इस प्रकार की समस्या का हल कर सकता हूं तो जैसे ही मैं जानता हूं कि मैं इस प्रकार की समस्या का हल कर सकता हूं कि मेरा अपना विमर्श है और ऐसी समस्या जब मेरे सामने आती है और मैं उसका हल करता हूं तो मैं आनंदित हो जाता हूं आनंद से जाता हूं क्योंकि यह मेरी क्षमता के अंदर है लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसी चीज आए जो मेरी क्षमता के बाहर हो तब मैं आनंदित नहीं होता क्योंकि मैं एक सीमित जीव हूं क्योंकि सब चीज मेरी क्षमता में नहीं है अगर सब कुछ मेरी क्षमता में होता तो फिर मेरे आनंद को कौन छीन सकता था इसलिए शिव के आनंद को हम ब्लिस बोलते हैं बीएलआई डबल एस ब्लिस का मतलब होता है उस आनंद को कोई नहीं छीन सकता जिसका कोई विलोम नहीं है जिस आनंद का कोई विलोम है वो मात्र खुशी है प्रसन्नता है लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है तो उसकी इच्छा शक्ति चित, आनंद इच्छा ज्ञान और क्रिया जब वो इच्छा शक्ति से इस ब्रह्मांड को बनाना चाहता है उस समय उसकी इच्छा शक्ति ज्ञान और क्रिया नामक दो शक्तियों में विभक्त हो जाती ज्ञान शक्ति से हम प्रमात्र बनते हैं यह मैं बनता है और इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति से प्रमेय संसार बनता है आप देखो आपके सामने संसार के दो हिस्से हैं एक मैं और एक संसार हर व्यक्ति जानता है एक मैं हूं और एक संसार है मैं जिस संसार को देखता हूं और एक मैं हूं उस मैं की परिभाषा उसके विमर्श या ज्ञान के अनुसार थोड़ी सी बदल सकती है मैं समझ सकता हूं कि मैं चेतन स्वरूप क्यों मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं अन्यथा मैं यही समझूंगा कि चमड़ी है मैं हूं चमड़ी के बाहर संसार है ये चमड़ी तक मैं हूं इस चमड़ी के बाहर संसार है तो जो चमड़ी के भीतर जिसको मैं मैं समझता हूं वो ज्ञान शक्ति और उसके बाहर जो संसार समझता हूं उस संसार में कुछ चीजों से मेरे को सरोकार हो सकता है कुछ से मेरे को सरोकार नहीं हो सकता लेकिन सब कुछ जिसको प्रमेय संसार बोलते यह शक्ति से है। तो सबसे पहला इसका स्टेटमेंट हमको यहां पर ठीक से हृदयंगम हो जाना जरूरी है कि जो कुछ है क्रिएशन में वो चेतन है और कुछ भी नहीं है अंतरिक्ष भी चेतन है समय भी चेतन है पदार्थ भी चेतन है और इन तीनों में मूलतः कोई भेद नहीं है प्रकाश बहेगा कब जब अंतरिक्ष होगा अंतरिक्ष नहीं होगा तो प्रकाश कहां बहेगा तो अंतरिक्ष के निर्माण के साथ ही तो प्रकाश का और समय का निर्माण हुआ जब अंतरिक्ष नहीं था तो समय समय भी नहीं था इसलिए समय की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ हुई समय अंतरिक्ष में बना और उसी क्षण समय की गति भी शुरू हुई उसके पहले समय भी नहीं था और चूंकि हर घटना के पीछे एक चेतना होती है वो चेतना थी जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसी चेतना का नाम परशु है उसी चेतना का नाम सनातन है क्योंकि वो सनातन इसलिए कि वो हमेशा से थी अगर हमेशा से न थी तो प्रथम घटना का दर्शक कौन था प्रथम घटना का प्रयोजन किसके लिए था प्रथम घटना किसके लिए घटी बिना चेतना के कोई घटना घटती नहीं बिना किसी चेतना के प्रयोजन के कोई घटना घटती नहीं अगर कोई घटना घटी पहली ब्रह्मांड के क्रिएशन की तो एक चेतना उसके पीछे पहले ही खड़ी थी और वो ही चेतना पार्शिव थी तो इस सूत्र में आत्मा का मतलब है हर कुछ कर सकते रियलिटी ऑफ एवरीथिंग सर्वोच्च चेतना चेतन ही सब वस्तुओं का सत्य है चाहे वो हमको निर्जीव वस्तुएं दिखे चाहे सजीव जीव जंतु दिखाई दे सबका अंतिम सत्य वही चैतन्य है चेतन नहीं। क्योंकि अस्तित्व में जो कुछ है वो उसी से आया है सारा ज्ञान सारी क्रियाएं जो काल्पनिक वस्तुएं है हैं या वास्तविक वस्तुएं हैं वह सब कुछ चेतन से जुड़ी हैं अब हम कहेंगे काल्पनिक वस्तुएं कैसे चेतना से जुड़ी और काल्पनिक वस्तुओं को हम कैसे मान ले कि वह भी चेतन है वो तो प्रकाशित हुई नहीं है जैसे मैंने कल्पना कर ली किताब की अभी तक न तो लिखी उसको न कभी टाइप हुई ना कभी प्रकाशित हुई लेकिन वो मेरी चेतना में तो है अगर मेरे चेतना में नहीं होते तो मेरी कल्पना में कैसे आती कल्पना मेरे कुछ भी हो, वो चेतन कल्पना भी है जो और ऐसी भी कल्पना जो असंभव हो तो भी आपकी कल्पना में तो है और कल्पना कहां है आपके आपके अंतःकरण में जो कल्पना आई उसको भी चे, चेताया किसने उस कल्पना को भी चेताया किसने उस कल्पना का अस्तित्व कहां से आया उसी चेतन से इसलिए जो दिखाई देती है जो दिखाई नहीं देती है जो हो चुकी है जो होने वाली है जो दूर है जो पास है जो संभव है जो संभावित है जो असंभव है असंभावित है और सब कुछ चेतन है सजीव और निर्जीव सजीव भी चेतन है निर्जीव भी चेतन है मोबाइल भी चेतन है चेतन का मतलब अस्तित्व ये अपने आप में अस्तित्व में जो चीज आ चुकी है एक कागज है चाहे दरी है जो अस्तित्व में आ चुकी है वो चेतन है अब हम इसके बारे में आगे समझाएंगे कि निर्जीव और सजीव का फर्क क्या है वह भी आगे समझ में आएगा लेकिन फिलहाल पूरी ब्रह्मांड में पूरे सृष्टि में जो भिन्नता दिखाई दे रही है वो सिर्फ शिव की माया की वजह से उस माया का क्या स्वरूप है पिछली बार अपन ने संक्षिप में पढ़ा था कि कला विद्या राग काल नियति के द्वारा उसने उनको सीमित कर दिया कितना जानो बस इतना ही करो बस इतने ही संतुष्ट रहो बाकी असंतुष्ट हो जाओ क्षण भर के लिए संतुष्टि फिर असंतुष्टि हो जाएगी अपने राग के द्वारा हमेशा असंतुष्ट बने रहो काल के द्वारा समय में बंधे रहो नियति के द्वारा इस आकार में बंधे रहो इस आकार के बाहर जा आपके लिए असंभव तो इसलिए जो कुछ है क्रिएशन वो सब कुछ का सत्य मात्र चेतन है अब एक क्षेमराज जी जिनकी व्याख्या के आधार पर लक्ष्मण जी महाराज ने ये सब बातें कही थी वो क्षेमराज जी एक ऋषि हो चुके हैं अब इन्होंने गुप्त पादाचार्य के शिष्य उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करी थी शिव सूत्रों की उसी व्याख्या के आधार पर हम ये बातें कर रहे हैं ना जो 12 साल बारह साल पहले व्याख्या की थी वो इतनी विज्ञान सम्मत व्याख्या की थी कि उस व्याख्या को पढ़ने के बाद दुनिया के लोग जब उनको अंग्रेजी और दूसरी भाषा में मिली तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि यह बात अगर सैकड़ों साल पहले अगर ऋषि कह सकते थे तो वो कितने अंतर्ज्ञानी थे कैसे वो बातें कह सकते थे जिसको पाश्चात्य विश्व को समझने में अभी सौ साल भी नहीं हुआ है वो आप समझ में आ रही इतने इंटेलिजेंस के दावा करने के बाद आप समझ में आ रही वो बात उनको लेकिन यह बात हमारे ऋषि इतने सहजता से उन्होंने वह बातें कही थी हम कहते हैं कि स्पेस टाइम यह शब्द सौ साल के अंदर पैदा हुआ है स्पेस टाइम लेकिन हमारे परमार्थ सार में वो हजारों साल पहले से लिखा हुआ है उसका नाम है दिक्काल कलन विकलम हमने पढ़ा था अपने परमार्थ सार में यानी कि उसका क्वालिटी बदी थी शिव की दिक्काल कलन विकलम मतलब इस डिफिकल्ट टू असन बाई स्प्रेस टाइम स्पेस टाइम के द्वारा हम उसका आकलन नहीं कर सकते मतलब स्पेस टाइम से परे है वो है ना तो स्पेस टाइम शब्द हमारे विज्ञान में अभी सौ साल के अंदर आया लेकिन यही शब्द दिक्काल के नाम से सैकड़ों साल से हमारे साहित्य साहित्यमंदाबा दिक्काल कलम निकल तो वो जानते थे कि दीज आर द टू डायमेंशन ऑफ द सेम थिंग समय और स्पेस और टाइम मित्र तो वो कैसे कह के सकते थे कैसे कह के सकते हो महाकाल वो कालों का काल है क्योंकि काल काल उसके बाद पैदा हुआ इज दी मास्टर ऑर द ओनर ऑफ टाइम महाकाल का मतलब होता है ओनर ऑफ टाइम से मास्टर ऑफ टाइम है ना वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ टाइम क्योंकि हम समय के बारे में हम रिवर्स गेयर नहीं लगा सकते पीछे नहीं जा सकते भविष्य के बारे में नहीं जा सकते एक सीमित गति से ही जा रहे हैं हमारे भविष्य की ओर लेकिन महाकाल की कॉन्सेप्ट है कि ही इज दी ऑनर ऑर द मास्टर ऑफ टाइम वो मास्टर ऑफ टाइम का मतलब समय उसका अवगामी है उसके पीछे चलने वाला है वो समय के पीछे नहीं चलता हम जैसे समय के पीछे चल रहे हैं बीइंग लिमिटेड बींग्स क्योंकि हम लोग सीमित जीव हैं वो असीम जीव होने के कारण समय उसके पीछे चल रहा है वो समय के पहले था समय उसके पीछे आया इसलिए एक बात बस समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले जो क्रिएशन हुआ उसके पहले से वो चेतना उपलब्ध थी और वह जो क्रिएशन था उसने अपने आप को अपनी इच्छा शक्ति से ये सारा संसार और उसके बावजूद वो उससे परे बनाना अपने आप से सब कुछ बनाया उसके बावजूद परे बना रहा इसकी ठीक व्याख्या आपको एक चक्र से समझ में आती है कि एक केंद्र से अगर एक चक्र विकसित होता है तो वो चक्र कितनी भी तेजी से घूमे केंद्र फिर भी स्थिर होता है कि जीरो डायमेंशन कैसे घूम सकता है वह नहीं सकता घूमने की अगर कल्पना है तो उसकी फिर भी डायमेंशन है आप उसके ठीक केंद्र को उस ठीक केंद्र की बात करो तो केंद्र को घूम नहीं सकते और न वो कभी दिखाई देता हम उसका आकलन कर सकते हैं कि इतना बड़ा केंद्र चक्र है तो उसका केंद्र यहां होना चाहिए एविडेंट है होना ही चाहिए उसके बगैर चक्र हो ही नहीं सकता उसके बावजूद इनविजिबल है दिखाई नहीं देता हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, सकता केंद्र और परम सत्य है इनविजिबल है जीरो डायमेंशन है बेस है, सबका आधार है सारे आ रहे हैं उसी से जुड़े सारे रेडियाई उसी से निकलते हैं और उसी में समाप्त हो जाते हैं चक्र छोटा होता चला जाता है तो उसी में समाप्त हो जाता है उसी बिंदु में चक्र बड़ा होने लगा तो उसी बिंदु से विकसित होगा यही हमारी घटना की भी परिकल्पना है शाक्तोपाई की भी परिकल्पना है या हर घटना उस बिंदु से निकलती बिंदु में समाती बिंदु से निकलती बिंदु में समाति जब समाति उस समय ध्यान देंगे तो हमको बिंदु दिखाई देगा या घटनाओं के क्रम के रूप में देखे तो तार की तरह दिखाई देगा अब हम कहते हैं कि उस शिव की क्वालिटी के बारे में बात करें कि उसमें क्या क्वालिटीज है वो कैसा है तो उसमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो है इसका स्वातंत्र्य। इस शब्द को अपन यहां पर बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना जरूरी है बहुत ज्यादा अच्छी तरह से है ना स्वातंत्र्य का मतलब होता है अन अपोज विल यानी जो मेरी इच्छा स्वीट विल जो मेरी मर्जी उस इच्छा में कहीं कोई विरोध नहीं अच्छा विरोध कैसे हो सकता है क्या दो शिव थे कि एक शिव दूसरे शिव का विरोध करेगा भिन्नता नहीं, नहीं थी क्रिएशन केम आउट ऑफ ए सिंगल रियलिटी एक सत्य से ही समस्त संसार बना है इस बात को हमेशा हमारे दिमाग में जहन में मजबूती से पकड़े रखना है कि हमारे एक सत्य से ही सामस्त संसार की भिन्नता पैदा हो जैसे अगर स्वर्णकार की दुकान पर देखेंगे तो आपको जितने भी गहने हैं एक ही सत्य है सोना उसी सोने से सभी गहने बने उनके रूप कई दिखाई देंगे आपको कहीं में बहुत अच्छी कारीगरी होगी किसी में बहुत हल्के किस्म की कारीगरी होगी कुछ ऐसे होंगे कि आप गलने के लिए तैयार हैं टूटे फूटे हैं लेकिन उनमें एक ही सत्य है वह है स्वर्ण उसी तरह इस समस्त ब्रह्मांड के हम कोई एक सत्य की बात करें सोने की तरह एक सत्य की बात करें तो वह है चेतन और उसी चेतन के द्वारा ये सब कुछ बना है उसी की इच्छा शक्ति को ही हम चेतन बोलते हैं। उसी इच्छा शक्ति ने ही इस स्वतंत्रता से संसार का निर्माण किया है तो उसकी इच्छा शक्ति या एनर्जी ऑफ विल पावर ऑफ विल इच्छा शक्ति पावर ऑफ डिजायर नहीं है पावर ऑफ विल डिजायर अपूर्णता से पैदा होती जैसे मुझे किसी चीज की डिजायर है इसका मतलब मुझ में उस चीज की कमी है कभी पानी की कमी है तो पानी की डिजायर है भोजन की जरूरत है भूख लगी है भोजन की जरूरत है ना भोजन की कमी है मेरे शरीर में तो मुझ में किसी चीज की कमी हो और फिर मैं उस चीज की डिमांड करूं तो देट तो इज माई पावर ऑफ डिजायर लेकिन यहां उसकी पावर ऑफ विल है पावर ऑफ विल को अपन सीधे बोल सकते हैं मेरी मर्जी यानी उसने खेलने के लिए इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और कोई कारण नहीं इस ब्रह्मांड को निर्माण करने के पीछे उसकी अपनी मर्जी क्योंकि हम अगर उसकी वो मर्जी न होती तो फिर हम यहां बैठकर डिस्कस भी नहीं कर रहे होते अब चूंकि बन चुका है एक रास्ता ले ही चुके अख्तियार कर ही चुका है वो ब्रह्मांड को बना ही चुका है तो इसके पीछे और कोई कारण नहीं था सिवाय उसकी मर्जी ओनली फॉर प्ले मात्र खेल खेल के लिए तो उसने इस संसार को मात्र खेल के हिसाब से बनाया और उस खेल में मजा लाने के लिए उसने माया का निर्माण किया क्योंकि अगर हम जैसे मान लो पत्ते खेलने बैठे और सबके पत्ते खुले खुले रखे तो क्या खाक मजा आएगा सबको एक दूसरे के पत्ते दिख रहे हैं तो आप क्या कैसे खेलोगे कुछ खेल में आनंद तो तब आएगा कि आपके पत्ते आपके पास छिपे रहे मेरे पत्ते मेरे पास छिपे रहे और हमें से फिर उसके बाद में कोई अच्छा खेले तो उसको फल मिले कि चलो अच्छा खेला इसलिए जीत गया यह बुरा खेला या ठीक से नहीं समझ पाया तो हार गया तो इस खेल में एक छिपाव जरूरी था एक हिंड्रेंस जरूरी था एक कवर जरूरी था उस कवर के रूप में वो माया आई उस माया ने हम सबके ऊपर एक कवर डाल दिया कि हम परम सत्य से दूर रहे अमृत हमसे दूर कर दिया गया मतलब हम अमृत के पुत्र हैं अमृत हैं लेकिन हमसे अमृत दूर कर दिया गया इसमें एक शब्द आएगा अमृत हमसे दूर कर दिया गया क्यों दूर कर दिया गया ताकि हम इस खेल को खेल सके और फिर खेल में कभी हमको क्या लगता है हम जीत गए कभी लगता है हम हार गए ये हमारे खेलने के तरीके पर निर्भर करता है कभी हम जीतते हैं कभी हारते हैं तो लेकिन अगर हम उसको पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो क्या अगर हम जुआ खेलने बैठे तो कभी जीतते हारते हैं कुछ भी नहीं जीतते हारते हैं। खेल है लेकिन उस पारमार्थिक दृष्टिकोण से हम संसार को नहीं देख पाते हम तो जुएं को भी आर्थिक दृष्टि से देखते हैं कि जुआ खेलने बैठते हैं हार गए रोने बैठ गए जीत गए तो आसमान पर चढ़ गया दिमाग लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से अगर उसको देखें तो लोग ठीक है इसमें क्या है कुछ पैसे इधर तो उधर चले गए लेकिन हम इसको और अगर हमारे दृष्टिकोण को विकसित करें तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये पूरा ब्रह्मांड जो भी है सारा क्रिएशन ये एक खेल है इस खेल में मात्र आनंद है उस आनंद को ले और उस गंभीरता को छोड़ दें योगी कैसा हो जाता है आनंदित और बच्चे की तरह सरल जो योगी होता है वो आनंदित होता है बच्चे की तरह सरल होता है और उसका जो अंतस मन है वो एक बिंदु की तरह होता है इसलिए कोई उसको विचलित नहीं कर सकता बिंदु को भी विचलित कर सकता आप घुमाए जाओ चक्र को किता भी वह केंद्र घूमता ही नहीं उंगली रख दो केंद्र पर कुछ भी नहीं होगा जो कुछ होगा वह हलचल पर होगी केंद्र पर भी नहीं होगी इसलिए वो अंतिम सत्य चेतन है उसी से सारा ब्रह्मांड बना है और शिव को देखना है शिव की इच्छा शक्ति को देखना है तो ब्रह्मांड को देखो ये सब कुछ शिव ही है और माया वो है जो है वो हमको दिखाई नहीं देता शिव ही शिव है वो शिव दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह है नहीं एक कुर्सी दिखाई देती टेबल दिखाई देती पलंग दिखाई देता वह है ही नहीं सचमुच में तो वो शिव है और जो है वो नहीं दिखाई देता है जो नहीं दिखाई देता है वो है ये हमारी लिमिटेशन है लेकिन अगर हम अपने लिमिटेशन को जानते हैं तो हम उस लिमिटेशन के बाहर आने का प्रयास कर सकते हैं अगर हम अपने लिमिटेशन को नहीं जानते जैसे मुझे मालूम है कि यार इन इन बीमारियों का इलाज मेरे को नहीं आता तो मैं कोशिश करता हूं सीखने की लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं मेरे को सब आता है फिर उसके बाद में, में सीखने की कोशिश ही खत्म हो जाएगी तो सबसे पहली जरूरत होती है आध्यात्म में कि हम अपनी सीमा जानें, हम कहां खड़े हैं ये भी जानें। अब ये स्वातंत्र को अगर समझ में आ गया हमको कि शिव की परम स्वतंत्र शक्ति तो ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं उसी के रूप है लेकिन उसका पूर्ण रूप कोई सा भी नहीं है सब उसके उधार लिए हुए छोटे छोटे रूप जैसे अगर दुनिया में मान लो एक ही बैंक होती तो जिसने भी उधार लिया उसी बैंक से लिया तो कोई भी उस बैंक से ज्यादा धनवान हो सकता था क्या हो नहीं सकता एक ही बैंक है और उसी से सब उधार लेते हैं अंतिम रूप से उसी में वापस जमा करते हैं तो उस बैंक से ज्यादा पैसे वाला कोई हो ही नहीं सकता इसी तरह उसकी स्वतंत्र शक्ति समस्त शक्तियों का स्रोत है इसलिए उससे ज्यादा शक्तिवान कोई हो ये नहीं सकता उस शक्ति का विरोध करने की शक्ति कहीं है ही नहीं इसलिए उसका नाम है स्वातंत्र शक्ति इसी स्वातंत्र शक्ति को हम सामान्य लोगों को बोलते हैं ये मां दुर्गा है ये मां पार्वती है ये काली है ये चंडी है ये सब नाम इनके स्वरूप की भिन्नता भी धीरे से समझ में आएगी हमको लेकिन ये जो हम भिन्न भिन्न नाम से इन माताओं को पुकारते हैं काली चंडी दुर्गा ये सब कुछ उसी स्वातंत्र शक्ति के रूप में हमको तो शेयर पर सवारी करती है शेर वाली है क्योंकि उसकी स्वातंत्र शक्ति पर ये तो हमको शेयर प्रतीक है कि हम सबको समझाएं कैसे एक सामान्य जनता को कैसे एक छोटे से बच्चे को कैसे समझाएं कि वो स्वातंत्र शक्ति क्या है इसलिए हम हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है लेकिन इस बहुत शक्तिशाली कहने से एक तार्किक दिमाग संतुष्ट नहीं होता बहुत कितनी शक्तिशाली वो सब कुछ कर सकती हमको ऐसा लगता है कि हजारों साल तक उसने से लड़ाई करी तो क्या उसकी शक्ति सीमित थी यह हमारी जितने भी लौकिक उदाहरण होंगे उन लौकिक उदाहरणों में हम उसकी असीमता को ठीक से तो वर्णन कर ही नहीं सकते क्योंकि उसकी जो क्षमता है इच्छा शक्ति की वह असीम है क्यों? कि उस असुर के पास जो शक्ति थी वह कहां से आई थी उस असुर ने जब लड़ाई करी दुर्गा से तो उस अर, असुर के पास आने वाली शक्ति वो भी तो उसी की उधार ली हुई थी अगर उसने वो उधार नहीं दी होती तो उस असुर के पास शक्ति आती कहां से असुर शक्तियां हमारे भीतर ही है और हम को उसी से लड़ाई करते हैं ये सचमुच में सारा युद्ध हमारे भीतर होता है अभी जब हम गीता पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगी बात कि गीता का पूर्ण महाभारत हमारे भीतर होने वाला है हमारी मन जो है वही धृतराष्ट्र है वही अंधा हो जाता है वही कहते नहीं सब यही करो बस ऐसे ही करना है ऐसे ही करना है आंख मीच लेता है आंख है, है ही नहीं उसकी नीचेगा किसे आंख है ही नहीं उसकी इसी तरह हमारा सारा जो कुछ घटता है हमारे भीतर ही तो एक मात्र सर्वोच्च चेतना और या स्वतंत्र शक्ति ये दो उसके आस्पेक्ट हैं परम सत्य के दो आस्पेक्ट फेमिनाइन आस्पेक्ट और मस्कुलाइन आस्पेक्ट जो उसका मस्कुलाइन आस्पेक्ट है वो उसको बोलते हैं चेतना चेतन या अनुतरा और उसका जो फेमिनाइन आस्पेक्ट है वो उसकी इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति उसकी जो आनंद शक्ति है वह दोनों में बराबर है तो इच्छा ज्ञान क्रिया ये तीनों शक्तियां ये हमारी मां दुर्गा है अब इसके बाद इसके अलावा उसके और भी कहीं पहलू हैं हम कहते हैं शिव के वो अजन्मा है अद्वितीय है लेकिन ये जितने पहलू हैं उन पहलुओं की बात करें तो उन पहलुओं का अस्तित्व कैसे आया ये पहलू अगर अस्तित्व में आए हैं तो उस चेतन के कारण ही तो अस्तित्व में आएंगे क्योंकि कोई भी अस्तित्व में आने वाली चीज उस चेतन के वजह से ही अस्तित्व में आती है तो स्वतंत्र शक्ति के वजह से वो पहलू अस्तित्व में आया है तो फिर हम उनको यह क्यों नहीं माने कि स्वातंत्र शक्ति ही सब कुछ है क्योंकि बाकी चीजों का अस्तित्व जब स्वातंत्र शक्ति से आया है तो स्वातंत्र शक्ति ही सब कुछ है हम दो चीजें तो तब माने जैसे कि एक सोना है उससे हमने कुछ बनाए गहने लेकिन सोने के अलावा किसी और चीज से बनाए तब तो हम कहेंगे दो तरह के गहने लेकिन सभी गहने जब सोने से बने हैं तो उनको अलग -अलग -अलग, अलग अलग अलग नाम देने से कुछ नहीं होगा बल्कि हम अगर सोने का ही तो मान ले तो बाकी सब चीजें अपने आप समझना इसलिए स्वातंत्र शक्ति अपने आप में उसकी फेमेनाइन आस्पेक्ट या शिव की जो शक्ति है वो स्वातंत्र शक्ति अब इसको इस तरीके से समझे कि क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं शिव और शक्ति अगर शक्ति ना हो तो शिव क्या करेगा क्या कुछ प्रकाशित कर सकता है क्या कुछ सृष्टि बना सकता है क्या वो आनंदित हो सकता है कैसे आनंदित होगा अभी अपने को लकवा लग जाए तो क्या आनंद आएगा हिल भी नहीं सकता तो. तो उसका आनंद उसकी शक्ति से है उसकी क्रिया उसकी शक्ति से उसका ज्ञान उसकी शक्ति से उसने जो कुछ बनाया उसकी मर्जी चल रही उसकी शक्ति से इसलिए उसका अस्तित्व तो शक्ति से ही सिद्ध होता है शिव का अस्तित्व तो शक्ति से सिद्ध होता है और शक्ति का अस्तित्व तो शिव से सिद्ध होता है क्योंकि अगर शक्ति है तो शिव है ही शक्ति है तो शक्तिमान तो होगा ही अगर किसी ने मक्का मारा तो मुक्का मारने वाला तो ही अगर थप्पड़ पड़ी तो निश्चित रूप से किसी ने मारा है इस तरह ये दो अभिन्न पहलू हैं और उन पहलुओं में स्वातंत्र शक्ति अपने आप में सर्वोच्च शक्ति है और बाकी की सब शक्तियां उसकी अनुगामी है और शिव का समस्त अस्तित्व तो स्वातंत्र शक्ति से ही प्रकट है तो हम कभी भी नहीं भूलें क्योंकि जब भी शिवशास्त्र पूरा पढ़ेंगे स्वातंत्र शक्ति को नहीं भूलें कि स्वातंत्र शक्ति शिव का सर्वोच्च गुण है सर्वोच्च एस्पेक्ट है और उसी से दूसरा एस्पेक्ट डेवलप हुआ है ओके कि अजन्मा है अद्वितीय है सबसे बड़ा है एकमात्र है वो सब कुछ है लेकिन वो सबका अस्तित्व इसी स्वतंत्र शक्ति से ही सिद्ध होता है इसलिए वो स्वातंत्र शक्ति अपने आप में सब कुछ है क्षेमराज जी ने इसकी एक और व्याख्या करी थी उनका कहना पड़ता था कि सामान्य जनता इस बात से समझ में समझ पाएगी उनका था चैतन्य आत्मा यहां पे उनका कहना पड़ता आत्मा मीन्स रूप तो जितने भिन्न भिन्न रूप हैं वो सब चैतन्य है या आत्मा के रूप है आत्मा ने जो भिन्न भिन्न रूप रख रखे हैं वो चैतन्य ही जैसे एक सोने ने भिन्न भिन्न रूप रख रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि इन सब गहनों में सोना है यह सोना की वजह से कहने हैं दोनों एक ही बात है तो उन्होंने कहा था कि आत्मा मतलब रूप सामान्य जनता को इसी से समझ में आएगा आत्मा मतलब रूप उन्होंने बोला कि चैतन्य में आत्मा मतलब सभी रूप चुकी ऐसा नहीं कहा कि कौन सा रूप रूप एस सच है ना मतलब मोटे तौर पर रूप रूप जो है वो चैतन्य है अरे जो कुछ भी क्रिएटेड है वह चैतन्य है जो कुछ भी रचित है वह चैतन्य है इसलिए उन्होंने उसको इस तरीके से समझाया सिंपलर वे में कि जो कुछ भी रचित है वो चैतन्य है ना किसी भी रचना का आप परम सत्य जानने की कोशिश करोगे तो उसी चैतन्य तक पहुंच जाओगे उसी इच्छा शक्ति को पकड़ोगे और इच्छा शक्ति और शक्ति में कोई भेद नहीं है हम ये बात समझ ही चुके हैं इसलिए किसी भी चीज का सत्य जब हम खोजेंगे सचमुच में यह चैतन्य आत्मा जो पहला सूत्र है समस्त आध्यात्म का आधार है किसी भी क्षेत्र में ले लो इसको हम वहां से भी पढ़ाए पंजाबी लोगों को गुरु नानक देव ने क्या कहा था एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भह निर्वेर अकाल मूर्ति अजुना सेवम गुरु प्रसादी ये आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओ ये लगातार ये टेप रिकॉर्ड चलती रहती है एक ओंकार सतनाम करता पूरक वो एक है दो तीन चार पांच नहीं है सिंगुलर यूनिटी है सिंगुलर एंटिटी है कह सकते हैं कि वो एक है सतनाम है सतनाम का मतलब होता है सत्य एक सत्य, सत्य है सतनाम बाकी सब झूठ नाम है हम कहते हैं ये किताब है ये मोबाइल है ये रामलाल है श्यामलाल है, सब झूठे नाम है एक वही है जो सच्चा नाम है क्यों क्योंकि बाकी के नाम उसी के रूप है एक ओंकार ओंकार मतलब चेतना ओंकार का मतलब होता है चैतन्य या चेतना जिसको हम यहां पर चैतन्य बोलते हैं वह उसको ओंकार बोलते हैं तो एक ओंकार सतनाम वही सत्य नाम है और बाकी सब है झूठ नाम है एक ही सत्य नाम है एक ही है और वही भी सत्य वही नाम है और एक ओंकार सतनाम करता उसी ने ये सृष्टि का निर्माण किया है वही करता है और पूरक है ना वह सबका पूर्वज है उसके पहले कोई नहीं था उन्होंने सनातन को कितने सीधे शब्दों में बता दिया एक ओंकार सतनाम करता पूरक वो करता है सब संसार बनाने वाला पूरक है वह पूर्वज है सबका पूर्वज है उसका पूर्व कोई सा नहीं उसका बाप कोई नहीं है निर्भह निर्वैर अब उसको भय किससे होगा और उसका वेर किससे होगा क्योंकि वो एक ही, ही तो है वेर करने के लिए दो चाहिए भय करने के लिए दो चाहिए मेरे को तुमसे डर लगता है तुम और मैं अलग अलग लेकिन मुझको मुझसे कैसे भय लगेगा क्योंकि वह अकेला ही तो है तो निर्भव निर्वैर अकाल टाइमलेस क्योंकि उसने समय को जन्म दिया बहुत कम पढ़े लिखे थे गुरु नानक पर वह इस सत्य से कितने अच्छी तरह वाकिफ थे किस समय इस सृष्टि के बाद आया समय में सृष्टि पैदा नहीं हुई सृष्टि में समय पैदा हुआ समय बाद में आया अस्तित्व तो पहले था वो तभी उसको बोला अकाल अकाल शब्द पंजाबी में बहुत प्रसिद्ध है अकाल का मतलब होता है टाइमलेस टाइमलेस का मतलब होता है मास्टर ऑफ टाइम जिसको हम यहां पर महाकाल भी बोलते हैं करता पूरक निर्भव निर्वेर अकाल मूर्ति ना अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं हुआ सैभम मतलब स्वयंभू पंजाबी में सैभम क्या मतलब होता है स्वयंभू है ना कि वो अपने आप में ही खुद का जनक है किसी और ने उसका जन्म नहीं दिया वो स्वयंभू है और वो उसके शासन में उसके ऊपर कोई शासन नहीं करता वह सब पर शासन करता है लेकिन उस पर कोई शासन नहीं करता तो आखिर में बोलते हैं गुरु प्रसाद इसका मतलब आपको गुरु के आशीर्वाद हो आप पर तो फिर ये बात समझ में आएगी वरना तुम रटा करोगे तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा ये बात रदहंगम तब होगी जब आप पर गुरु का आशीर्वाद हो तो गुरु के प्रसाद प्रसाद का मतलब प्रसन्नता तो गुरु की प्रसन्नता से आपको यह बात समझा जब आप पर गुरु प्रसन्न होगा आपकी सेवा से प्रसन्न होगा तो वह आपको प्रसाद या अपने प्रसन्नता के रूप में यह ज्ञान दे देगा तो गुरु की प्रसन्नता से ज्ञान मिलता है तो हमने अभी क्या पढ़ा चैतन्य मात्मा और ये चैतन्य मात्मा को हम कई तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे हमको ईशावास्य उपनिषद अगर पढ़ी हो हमने तो ईशावास्य का पहला सूत्र है ईसावास्यम इदम सर्वम यंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तन भुंजिता मा ग्रधक कस्य धनम वाला जो पहला सूत्र है पहला उपनिषद स्केन कट मुंडक पांडुक्य ऐसे ग्यारह मोटे मोटे उपनिषद हैं उनमें जो सबसे पहला उपनिषद है वो है ईसा वास्तविक उपनिषद और उसका भी पहला सूत्र है ईसा वास्तव इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्न भुंजिता मा ग्रधक अस्य इस एक सूत्र के अंदर भी उन्होंने वही बात कह दी पहले सूत्र में हमारे भारतीय मनीषा की एक बहुत अच्छी बात है कि वह पहले ही सूत्र में अंतिम सत्य के दर्शन करा देते उसके बाद में आप पूरा शास्त्र पढ़ो पहले सूत्र के अंदर उन्होंने फाइनल बात बता दी उसके बाद में सारा शास्त्र उस बात को सिद्ध करने के लिए ईसा वास्तव इदम सर्वम में जो कुछ दिखाई दे रहा है ईश्वर का वास है जो कुछ आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह ईश्वर का वास है ईसा वास्तव में इधम सर्वम जगत्याम जगत जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इस जगत में या इस जगत से परे जो कल्पना में है जो कल्पना से परे जो आप दिख रहा है या दिख चुका है या दिखेगा वो सब कुछ जगत्यान जगत तेन त्यक्तें भुंजिता और ये वाली जो बात है दुनिया भर के विद्वान कहते हैं कि इतनी गहरी बात कहने वाला कोई एकदम ईश्वर के नजदीक है ईश्वरी ही कह सकता है कि तेन त्यक्तन भुंजिता वो हमको भोगने से इंकार नहीं भुंजिता का मतलब होता भोगना तो वह कहता है कि भारतीय मनीषा की कितनी विद्वत्ता है कहते हैं कि तीन त्यक्न भुंजिता उस ब्रह्मांड को जो ईशावास्य है ईश्वर का स्वरूप है उसको भोगो क्योंकि तो तुम उसको भोगने के लिए आए हो अगर आपको खुला मौसम दिखता है तो खूब आनंद लो घर परिवार का आनंद लो खाने पीने का आनंद लो नाचने गाने का आनंद लो किसी चीज के आनंद से परहेज मत करो लेकिन तीन त्यक्न भुंजिता उसको जब भी आनंद लो एक हृदय में बात कभी मत भूलो ये सब छूट जाएगा ये शाश्वत नहीं है ये हमेशा के लिए नहीं मिलेगा ये हमेशा की चीज नहीं है त्याग पूर्वक भोगो त्यकतेन का मतलब होता है त्याग पूर्वक, तेन तेन है ना उसको त्यागपूर्वक भोग उसको मतलब किसको इस सृष्टि को उस सृष्टि को त्याग पूर्वक भोगो तेन त्यकते हैं भुंजित भोगो मां और किसी और के धन पर आपकी निगाह मत डालो धन का मतलब सुख संपत्ति ज्ञान बिलोंगिंग्स बहुत सारी चीजें आप दूसरे पर जैसे ही ध्यान डालते हो यह सचमुच बहुत गहरी बात है समझने लायक है जैसे ही मेरी किसी अच्छी मकान पर निगाह पड़ती है मैं तुरंत अपने मकान से उसकी तुलना करना लग जाता हूं जैसे ही किसी की खूबसूरती पर निगाह पड़ती है मैं अपनी खूबसूरती का आंच पर देखने लगता हूं कि मैं उससे कहां ठहरता हूं जैसे ही मेरे को किसी की सुंदर कार दिखाई देती मेरे को दिखता आप मेरी कार इसके सामने कैसे ठहरेंगी इस तरह मेरी तुलना शुरू हो जाती है और इसी तुलना से ईर्षा प्रतिस्पर्धा घृणा दुश्मनी सब पैदा हो जाती है। जैसे लगता है तुम्हारे पास धन ज्यादा है मेरे पास कम है मैं उस दौड़ में शामिल हो सकता हूं संसार की दौड़ में तो इस तरह बोलते हैं कि ईसा वास्तव्य में दम सर्वम यत किंच जगत्याम त्याम जगत तीन त्यक्न ते भुंजिता माग्रधक से उसको त्याग पूर्वक भोगो लेकिन किसी और के धन पर निगाह मत करो आपको जो आपके लिए आ रहा है उसको आनंद से भोगो उस आनंद को मत रोको जैसे तुमको कई लोग कहेंगे ऐसा मत करो उपवास करो खाओ मत है ना भूखे प्यार रहो दिन भर उपनिषद ने कहता कैसा, कैसा करो कि उसको आनंद से भोगो जो कुछ आ रहा है लेकिन वही भोगो आनंद से तुम्हारे लिए आ रहा है तुमने अगर निगाह इधर उधर गाएं बाएं करी वो क्या भोग रहा है वो क्या भोग रहा है तो गए काम से उस वक्त तो तुम अपनी राह पलट दोगे तुम आध्यात्मिकता के राह से संसारिकता की राह पे जाओगे हमारा आध्यात्मिकता से संसारिकता के राह पर आने का सबसे मोटा कारण क्या है प्रतिक्रिया जैसे हमने कुछ देखा हमारी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती अच्छा इसके पास ये मेरे पास यह नहीं है इसका यह सुंदर है मेरे पास बदसूरत है इसका मकान बड़ा है मेरा छोटा है इसकी आमदनी ज्यादा है मेरी कम है इसका लड़का अच्छी नौकरी में मेरा लड़की की तभी तो तक नौकरी नहीं लगी हमने प्रतिस्पर्धा में घृणा में ईर्षा में जिंदगी शुरू कर दी जैसे ही हमने दूसरों पर निगाह डाली हमारी जिंदगी में जहर घुलना शुरू हो जाता तो एक सूत्र बताओ क्या सिखा दिया आपने एक सूत्र में संसार क्या है ईसा वास्तव में दम सर और जीना भी सिखा दिया कि तीन त्यकतेन बुंजिदा माग्रत का श्रेष्ठ नम उसको पूर्वक भोगो और किसी पर निगामत करो फिर तुम्हारे देखो आनंद जिंदगी का तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं हिंदू धर्म के वो हमको एक ही तरह से सीधे सीधे अंतिम बिंदु का पहला दर्शन कराते तो कुछ और अपन चैतन्य महात्मा के बारे में अगली बार देखेंगे